शो टॉक, नारी और क्रांति नंबर सिक्स और नाराजगी में गुवाओं ने उस आदमी को अभी दिया कि आज से तेरी छाया खो जाएगी दूर में भी चलेगा तो तेरी छाया न वो आदमी अपने मन में बहुत हंसा कि छाया कोने से मेरा क्या बिगड़ रहा है और देवता कैसे ना समझे अभिशाप भी दे रहे हैं तो छाया के कोने का दे रहे वो समझ ही ना पता कि छाया के खोने से क्या नुकसान हो सकता है आप भी नहीं सोच सकेंगे कि छाया के होने से क्या नुकसान लेकिन जैसे ही वह आदमी अपने गांव में आया उसे पता चला कि बहुत नुकसान हो गया जिस आदमी ने भी देखा कि धूप में उसकी छाया नहीं बन रही है तो वही आदमी उससे भयभीत हो गया गांव में खबर फैल गई कि वह आदमी कुछ गड़बड़ हो गया है उसकी छाया नहीं बनती ऐसा कभी भी नहीं हुआ था कि किसी आदमी की छाया न बनती उसके घर के लोगों ने द्वार बंद कर लिए उसके मित्रों ने मुंह मोड़ लिया उसकी पत्नी ने उसे पति मानने से इंकार कर दिया उसके बच्चे भी उसे इंकार करने लगे गांव में उसका जीना मुश्किल हो गया और गांव के लोगों ने कहा कि तुम गांव के बाहर निकल जाओ ऐसी बीमारी कभी किसी को नहीं हुई है आज तक की उसकी छाया हो जाए पता नहीं तुम कैसे अभाग के लक्षण हो उस आदमी को वो गांव छोड़ देना जब मैंने ये कहानी पढ़ी थी तो मैं बहुत हैरान हुआ कि क्या ऐसा हो सकता है कि किसी आदमी की छाया हो जाए लेकिन जब नारियों के संबंध में मैं सोचता हूं तो मुझे पता चलता है कि उनके संबंध में मामला बिल्कुल उल्टा हो गया वो सिर्फ छाया रह गई है और उनकी आत्मा खो गई है नारी सिर्फ पुरुष की छाया रह गई है उसके पास अपनी कोई आत्मा नहीं हुई ये मैं पहली बात करना चाहता हूं सारे मुल्क में घूमता हूं हजारों पुरुषों से मिलना होता है हजारों स्त्रियों से भी मिलना होता है लेकिन स्त्रियों में मां मिलती है बहन मिलती है बेटी मिलती है नारी कहीं भी नहीं मिलती मां है पत्नी है बेटी है बहन है लेकिन नारी नारी कहीं भी नहीं स्त्री का कोई भी अस्तित्व है तो पुरुष से संबंधित होकर है अपने में उसका कोई भी अस्तित्व नहीं है अपनी उसकी कोई हैसियत नहीं है अपना उसका कोई व्यक्तित्व नहीं है चीन में तो हजारों वर्ष तक यह माना जाता रहा कि स्त्री के पास कोई आत्मा होती ही नहीं और इसलिए चीन में स्त्री को मार डालने पर किसी तरह का अपराध नहीं था क्योंकि जिसमें आत्मा ही न होती हो उसे मार डालने में आज भी क्या हो सकता है और अगर पति अपनी पत्नी को मार डाले तो वो जुर्म वैसा ही था जिससे कोई अपनी कुर्सी को तोड़ डाले घर के फर्नीचर को तोड़ डाले इससे बड़ा जुर्मी है हिंदुस्तान में भी स्त्री को हम संपत्ति मानते रहे नारी संपत्ति स्त्री संपत्ति शब्द का हम प्रयोग करते कन्या का दान कर देते हैं जैसे कि कोई वस्तु किसी को दान में दी जा रही हो स्त्री के व्यक्तित्व का अंगीकार ही नहीं हो सकता, और इस बात ने कि स्त्री दीर्घ छाया है मनुष्य जाति को जितने दुख दिए हैं उतने किसी और बात में नहीं दिए क्योंकि जिस स्त्री के पास आत्मा ही न हो वो स्त्री न तो स्वयं के लिए आनंद बन सकती है और न किसी और के लिए जिसकी आत्मा ही खो गई हो वो एक दुख का ढेर होगी और उसके व्यक्तित्व के चारों तरफ दुख की किरणें ही फैलती रहेंगी दुख का अंधेरा ही फैलता रहेगा परिवार एक आनंद का फूल नहीं बन पाया क्योंकि जिसकी आत्मा के खिलने से आनंद बन सकता था उसके पास आत्मा ही नहीं परिवार एक संस्था है मृत और मरी हुई क्योंकि नारी है केंद्र और नारी के पास कोई व्यक्ति तो नहीं मनुष्य जाति बहुत से दुर्भाग्यों में से गुजरती रही है उसमें सबसे बड़ा दुर्भाग्य बड़े से बड़ा दुर्भाग्य नारी की स्थिति है किन्ने ये स्थिति नारी की बना दी है कौन है जिम्मेवार इस संबंध में खोजबीन करने से बहुत अजीब नतीजे हाथ में आते संतों से पूछिए महात्माओं से पूछिए वो कहेंगे नारी ढोल गवार शूद्र पशु नारी उनमें वो गिनती करते हैं नर्क का द्वार है नारी ऐसा संत और महात्मा कहते हैं जिस देश में संतों महात्माओं का जितना ज्यादा प्रभाव है उस देश में नारी उतनी ही ज्यादा अपमानित है धर्म ने नारी की स्थिति की है जिस धर्म से हम वर्चित हैं और बड़ा चमत्कार यह है कि जिस धर्म ने नारी की यह स्थिति की है उस धर्म को टिकाने में सिवाय नारी के अब और कोई भी जिम्मेवार नहीं रह गया है। जिन महात्माओं ने नारी को नरक का द्वार कहा है उन महात्माओं के पालन पोषण का सारा जुम्मा नारी के ऊपर मंदिरों में जाके देखिए साधु संन्यासियों के पास जाके देखिए एक आध पुरुष दिखाई पड़ेगा दस पंद्रह नारियां दिखाई पड़ेंगी और वो एक आध पुरुष भी अपनी पत्नी के पीछे पीछे चला आया होगा और कोई कारण नहीं संत कहते हैं कि नारी नरक का द्वार है अभी मैं बम्बई था कुछ लोगों ने मुझे आकर कहा कि एक संत के प्रवचन चलते हैं इस देश में और कोई धंधा ही नहीं सिवाया प्रवचन सुनने और देने का। हजारों साल से हम एक ही धंधा कर रहे हैं अब हम धीरे धीरे ये भूल ही गए हैं कि और भी कोई काम किसी कौम के हाथ में हो सकता है लाखों लोग उनको सुनने चाहते हैं जिनने मुझे आकर खबर दी उन्होंने कहा कि आज एक बहुत अद्भुत घटना घट भट गई जहां थोड़े से बीस हजार लोग थे आज पचास हजार लोग सुनने गए मैंने कहा क्या हुआ उन्होंने कहा एक स्त्री ने उन संत के पैर छू और संत ने सात दिन का उपवास किया है आत्मशुद्धि के लिए इसलिए संख्या बहुत बढ़ गई और संख्या किन की बढ़ गई स्त्रियों की संख्या बढ़ गई स्त्रियां दीवानी होकर उस संत के दर्शन करने जा रही हैं जो कि स्त्री के चूने से अपवित्र हो गए कोई पूछे इन संतकों की पैदा कहां से हुए थे <laughs> नौ महीने किसके पेट में रहे थे खून किसका दौड़ता है तुम्हारी नसों में हड्डियां किससे बनी हैं मांस किससे पाया अब तक ऐसा तो उपाय नहीं हो सका कि संत पुरुषों के पेट में रह के पैदा हो सके <laughs> लेकिन जिस स्त्री से मांस मज्जा बनती है हड्डी बनती है जिसके खून से जीवन चलता है नौ महीने तक जिसके शरीर का हिस्सा होकर आदमी रहता है उसी स्त्री के छूने से वह अपवित्र हो जाता है और स्त्री के अतिरिक्त तुम्हारे पास है क्या तुम्हारे शरीर जो अपवित्र हो गए और स्त्रियां भीड़ लगा के पूजा करेंगी कि संत बहुत बड़ा संत है स्त्री के छूने से अपवित्र होगा मूढ़ता की भी कोई सीमा होती है जहालत की भी कोई हद होती है किन्ने स्त्री को अपमानित किया है और उसके व्यक्तित्व से आत्मा छीन ली उन लोगों ने स्त्री को अपमानित किया है और उसकी आत्मा का हनन किया है जो लोग इस जीवन इस जगत इस धरती के विरोध में हैं और उनका उनके विरोध में एक संगति है जो लोग भी मानते हैं कि असली जीवन मरने के बाद शुरू होता है जो लोग मानते हैं कि असली जीवन मोक्ष में शुरू होता है स्वर्ग में शुरू होता है जो लोग भी मानते हैं ये पृथ्वी पापपूर्ण है यह जीवन असार है जो लोग भी मानते हैं ये जीवन निंदित है कंडेम है यह जीवन जीने के योग नहीं है ऐसे सारे लोग नारी को गाली देंगे क्योंकि इस जीवन को जो निंदित करते हैं वो नारी को भी निंदित करेंगे क्योंकि ये जीवन नारी से ही निकलता और विकसित होता और प्रवाहित होता है इस जीवन का द्वार नारी है और इसलिए नारी नरक का द्वार है क्योंकि इस जीवन को कुछ लोग नरक मानते हैं जिन लोगों ने इस जीवन की निंदा की है उन लोगों ने स्त्री को भी अपमानित किया है दुनिया में मुश्किल से कोई धर्म होगा जिसने स्त्री को कोई भी इज्जत दी हो आपने मस्जिद में कभी स्त्री को जाते देखा है स्त्री मस्जिद में नहीं जा सकती स्त्री मस्जिद में नहीं जा सकती स्त्री मस्जिद में नहीं जा सकती स्वर्ग में कैसे जा सकेगी मुसलमान स्त्री आज तक मंदिर में प्रवेश नहीं हुई जैनों के हिसाब से कोई स्त्री मोक्ष की अधिकारी नहीं है पहले उसे पुरुष की तरह जन्म लेना पड़ेगा फिर मोक्ष मिल सकता और इसकी एक बड़ी मजेदार घटना है जैनों के 24 तीर्थंकर में एक तीर्थंकर स्त्री थी मल्लीबाई लेकिन दिगंबर जैन मानते हैं कि स्त्री का तो मोक्ष ही नहीं हो सकता तो स्त्री तीर्थंकर कैसे हो सकती उन्होंने मल्लीबाई को बदल के मल्लीनाथ कर लिया वो कहते हैं वो पुरुष देखते हैं मजा एक तीर्थंकर को स्त्री मानने के लिए तैयार नहीं है स्त्री कैसे तीर्थंकर हो सकती है तो वो जरूर पुरुष ही रहे होंगे उनका नाम ही मल्लीनाथ कर लिया है मल्लीबाई से अब कोई दिक्कत नहीं है अब मल्लीनाथ जा सकते हैं मोक्ष में मल्लीबाई नहीं जा सकते नाम बदल लेने से काम हो गया। 1950 के करीब वहां हिमालय की तराई में नीलगा नाम का जो जानवर होता उसने खेतों को बहुत नुकसान पहुंचाया तो लेकिन नीलगा को गोली नहीं मारी जा सकती क्योंकि गाय जो लगा हुआ है उसमें धार्मिक दिक्कत हो जाएगी तो दिल्ली की संसद ने एक प्रस्ताव पास किया कि पहले नीलगा का नाम नील घोड़ी कर दो फिर फिर गोली मारी जा सकती नील गाय का नाम नील घोड़ा कर दिया गया और फिर उसे धुआंधार गोली मारी गई और हिंदुस्तान में किसी ने ऐतराज नहीं किया क्योंकि नील घोड़े को मारने में क्या दिक्कत है उन नील गाय को मारने में दिक्कत थी लेबल बदल के भी काम चला लिए जाते बिचारे मल्लीबाई का लेबल बदल के मल्लीनाथ कर दिया इत्री की ये हैसियत उन लोगों ने विकृत की है जिन लोगों ने इस जीवन की हैसियत को विकृत किया है ये तथ्य समझ लेना जरूरी है तो ही नारी के जीवन में आने वाले भविष्य में कोई क्रांति हो सकती है और नारी को आत्मा मिल सकती है जब तक पृथ्वी का जीवन भी स्वीकार योग्य नहीं बनता जब तक ये जीवन भी अहौभाग्य नहीं बनता जब तक इस जीवन को भी आनंद और इस जीवन को भी परमात्मा का प्रसाद मानने की क्षमता पैदा नहीं होती तब तक, तक नारी की आत्मा को वापिस लौटाना मुश्किल है जब तक परलोक महत्वपूर्ण रहेगा नारी अपमानित रहेगी जब तक परलोक श्रेष्ठ रहेगा तब तक नारी श्रेष्ठ नहीं हो सकती परलोकवाद में और नारी के व्यक्तित्व में बुनियादी संघर्ष चल रहा है और इसलिए परलोकवादी जो संत साधु महात्मा है वो नारी के जन्मजात दुश्मन उनको लगता है कि नारी ही मनुष्य को उलझाती है जन्म देती है प्रेम में डालती है वासना में बांधती है और यह सारा का सारा जीवन का जो उपक्रम है नारी चलाती नारी केंद्र ये बात थोड़ी दूर तक सच है कि जीवन के केंद्र पर नारी है लेकिन यह बात गलत है कि जीवन अथा है यह बात गलत है कि जीवन त्याज्य है यह बात गलत है कि इस जीवन को लाश मारने से कोई बड़ा जीवन उपलब्ध होता नहीं बड़ा जीवन उपलब्ध होता है इसी जीवन को ठीक से जीने से बड़ा जीवन उपलब्ध होता है इसी जीवन की सम्यक अनुभूति से बड़ा जीवन उपलब्ध होता है इसी जीवन को सीढ़ी बनाने से लेकिन अब तक दुनिया का कोई धर्म जीवन को अंगीकार नहीं कर पाया दुनिया के सारे धर्म लाइफ नेगेटिव है वो जीवन का निषेध करते हैं लाइफ अफर्मेटिव नहीं है और जब तक पृथ्वी पर लाइफ अफर्मेशन का जीवन स्वीकार का धर्म पैदा नहीं होता तब तक नारी को आत्मा नहीं मिल सकती जीवन का जब तक निषेध चलेगा नारी सम्मानित नहीं हो सकती जीवन के निषेध करने वाले लोगों ने नारी को अपमानित किया है और उसके व्यक्तित्व को दीनहीन कर दिया है इसलिए पहली क्रांति नारी को करनी है तथा धार्मिक लोगों धर्मगुरुओं धर्मों के खिलाफ पहली क्रांति धर्मों के खिलाफ और वो इस इस इस आधार पर कि इस जीवन की स्वीकृति होनी चाहिए इस जीवन की धन्यता होनी चाहिए इस जीवन का आनंद होना चाहिए इस जीवन की दुश्मनी नहीं शत्रुता नहीं लेकिन इस जीवन की धन्यता को स्वीकार करने के लिए हमें जीवन की सारी वैल्यू सारे सिद्धांत सारे आधार बदल देने होंगे क्योंकि अब तक हम मानते हैं जो जीवन को छोड़ देता है वह आदमी श्रेष्ठ है जो आदमी जीता है वो आदमी नहीं और जीवन को छोड़ने का मतलब क्या होता है सन्यासी जो भागते हैं कहते हैं घर छोड़कर आ गए हैं अगर उनके घर में बहुत गौर करो तो घर का मतलब होगा स्त्री घर का मतलब वैसे स्त्री ही होता है वो स्त्री को छोड़कर भागने वाला सन्यासी इतना आदृत हुआ है वो क्यों आदृत हुआ है स्त्री को छोड़ते ही लगता है एक आदमी जीवन का विरोधी हो गया लेकिन जीवन को छोड़ने की इन लंबी परंपराओं ने जीवन के सारी जड़ों को विषाक्त कर दिया जीवन से सारा आनंद सारा रस सारा सौंदर्य छीन लिया जीवन को एक उदासी और एक दुख की कालिमा दे दी जीवन से सारी मुस्कुराहट छीन ली धर्म एक नृत्य करता हुआ धर्म नहीं रह गया धर्म एक गीत गाता हुआ धर्म नहीं रह गया धर्म उदास चेहरे लटके हुए लोगों का भागे हुए लोगों का एक लंबी कथा हो गई ये सारी की सारी कथा स्त्री के विरोध में है इस देश में क्योंकि जीवन विरोधी चिंतकों का बहुत प्रभाव रहा है और जीवन के विरोध में कुछ लोग क्यों हो जाते हैं आपने सुनी होगी ई सब की एक छोटी सी कहानी एक लोंगड़ी एक बगीचे से गुजरती है अंगूरों के झुक्के लगे हैं वो छलांग लगाती है उन झुक्कों को पाने के लिए लेकिन झुक्के दूर हैं और हाथ उसके नहीं पहुंच पाते बहुत कोशिश करती है तभी चारों तरफ देखती है कि कुछ खरगोश एक झाड़ी में से झाँक कर देख रहे हैं फिर वो खड़ी हो जाती है और शान से रास्ते प्रभावित मौत में लगती वो खरगोश उससे पूछते हैं देवी अंगूर कैसे थे वो देवी कहती अंगूर अंगूर खट्टे थे खाने योग्य नहीं थे इसलिए मैंने छोड़ दिए लोमड़ी ये नहीं कहती कि अंगूर पाए नहीं जा सके लोमड़ी ये नहीं कहती मेरी छलांग छोटी लोमड़ी ये नहीं कहती कि अंगूर मुझे मिल ही नहीं सके चखने का सवाल नहीं उठा लेकिन अहंकार भीतर का कहता है कि नहीं अंगूर तो मैं पा लेती लेकिन वे खट्टे थे इसलिए छोड़ दिए जो लोग जीवन के रस को उपलब्ध नहीं कर पाते वे बजाय ये कहने की कि हमें जीवन जीने की कला नहीं आती यही कहना पसंद करते हैं कि जीवन अथार है जीवन खट्टा है जीवन पाने योग नहीं है जितने लोग जीवन को पाने में जीवन के सत्य को अनुभव करने में असमर्थ हो जाते हैं वे सारे लोग जीवन विरोधी हो जाते हैं और इन जीवन विरोधी लोगों ने सारे लोगों के चित्त को विकृत करने प्रभट करने का काम किया है और उन्होंने ऐसी बातें समझाई हैं कि धीरे धीरे बच्चा पैदा नहीं होता और उसके दिमाग में हम जीवन की दुश्मनी की बातें भरना शुरू कर देते हैं मैं बावनगर था तेरह चौदह वर्ष की एक लड़की मेरे पास आई और कहने लगी कि जीवन तो बेकार है आवागमन से छुटकारा कैसे हो इसका कोई मार्ग बताइए तेरह चौदह साल का बच्चा जिस देश में पूछने लगे कि आवाजमन से छुटकारा चाहिए उस देश का भविष्य कभी भी सुंदर नहीं हो सकता जिसमें जीवन में आने के पहले जीवन से भागने के भाव पैदा होने लगते हो, उस देश की शिक्षाएं खतरनाक है उस देश के समझाने वाले लोग घातक है वो देश आत्मघात की तैयारियां कर रहा है छोटे से बच्चे अभी खिल भी नहीं पाए अभी उनके फूलों में कलियां भी विकसित नहीं हो पाई अभी वो पूछने लगे कि मुरझाएं कैसे मरें कैसे मोक्ष कैसे जाए हम मरना सिखाते रहे हैं या जीना सिखाते रहें जब तक हम मरना सिखाते रहेंगे और जब तक धर्म सुसाइडल होगा आत्मघाती होगा तब तक नारी का सम्मान नहीं हो पाता है जिस दिन जीवन को जीने की कला बनेगा धर्म जिस दिन हम जीवन के जीने को ही जीवन के जीने की ठीक विध को ही जीवन को जीने की कला और आर्ट को ही धर्म कहेंगे उस दिन नारी सम्मान को रिप से स्वीकृत हो सकती लेकिन कोई पूछ सकता है कि हिंदुस्तान में जहां धर्म का इतना प्रभाव है नारी अपमानित हुई तो पश्चिम में यूरोप में अमेरिका में जहां धर्म का इतना प्रभाव नहीं है वहां नारी की क्या स्थिति है वहां भी नारी अपमानित है लेकिन दूसरे ढंग थे हिंदुस्तान में नारी का एक ही उपयोग है कि जिसको स्वर्ग या मोक्ष जाना हो वो नारी को छोड़ के भागे ऐसा निगेटिव उपयोग है नारी का एक ही उपयोग है और वो ये कि जिसको मोक्ष जाना हो नारी को छोड़कर भागे हिंदुस्तान ने नारी को छोड़कर आदर दिया है ठीक इससे दूसरी एक्सट्रीम पश्चिम में पैदा हुई है और वो यह है कि नारी का एक ही उपयोग है कि उसका भोग किया जाए वहां भी नारी को आत्मा नहीं मिल सकी यहां नारी का उपयोग है कि उसका त्याग किया जाए पश्चिम में उसका उपयोग है कि भोग किया जाए लेकिन नारी न त्याग के लिए बनी है और ना नारी भोग के लिए बनी है नारी का अपना कोई अस्तित्व भी है त्याग और भोग से पृथक उसकी अपनी कोई गरिमा भी है अपनी कोई आत्मा भी है पश्चिम एक अति पर है कि नारी भोग है उसे भोग लेना है और फेंक देना है इससे ज्यादा उसका कोई उपयोग नहीं पश्चिम में भी नारी की आत्मा नहीं उठ पाई है ऊपर पश्चिम में नारी का उपयोग भी एक शोषण है और पूरब में भी शोषण है इसलिए दुनिया में कहीं भी नारी नहीं पैदा हो पाई नारी को आत्मा का विकास करने का कोई मौका नहीं मिल पाया है एक तरफ धर्म गुरुओं ने नारी को अपमानित किया है दूसरी तरफ धर्म के विरोधी लोगों ने नारी को दूसरी दिशा से अपमानित किया है लेकिन ऐसा मालूम पड़ता है कि पुरुष नारी को अपमानित करने को तत्पर है वो उसको अंगीकार और स्वीकार नहीं करना चाहता और बड़ी हैरानी की बात है बाप अपनी बेटी से कहता है कि मैं तुझे प्रेम करता हूं पति अपनी पत्नी से कहता है कि मैं तुझे प्रेम करता हूं बेटे अपनी मां से कहते हैं कि हम तुम्हें प्रेम करते हैं लेकिन यह प्रेम बड़ा अजीब है पुरुषों का कि नारी को व्यक्तित्व नहीं दे पाया हजारों साल के प्रेम के बाद भी ये प्रेम कैसा है जो दूसरे व्यक्ति को आत्मा नहीं दे पाता ये प्रेम कैसा है जो दूसरे की गर्दन जकड़ देता है लेकिन उसको मुक्त नहीं कर पाता जो प्रेम बांधता है वो प्रेम नहीं है जो प्रेम मुक्त करता है वही प्रेम प्रेम अगर, अगर मुक्त न कर सके तो फिर प्रेम में और घृणा में अंतर क्या है अगर एक पति अपनी पत्नी को प्रेम करता है तो उस प्रेम का एक ही अर्थ होगा कि पहले इसे आत्मा इसे व्यक्तित्व इसकी अपनी इंडिपेंडेंट इंडिविजुअलिटी पैदा करने में सहयोगी बने और जब ये एक व्यक्ति होगी तभी प्रेम का कोई अर्थ है हम जिसे प्रेम करते हैं उसे व्यक्ति बनाना चाहते हैं लेकिन पुरुष ने आज तक नारी को व्यक्ति नहीं बनने दिया बल्कि वो व्यक्ति न बन जाए इसकी सारी कोशिश की है हजारों वर्ष तक नारी को शिक्षा नहीं मिलने दी क्योंकि शिक्षा एक व्यक्तित्व देती है तो शिक्षा को रोक रखा कि नारी को शिक्षा की कोई जरूरत नहीं नारी को शिक्षा वर्जित रखी हजारों साल तक क्योंकि शिक्षा जैसे ही मिलेगी नारी में विचार पैदा होंगे विचार विद्रोह लाते हैं विद्रोह व्यक्तित्व लाता है नारी को अशिक्षित रखने की साजिश जारी रही फिर किसी भारतीय नारी ने अगर थोड़ी बहुत शिक्षा लेनी शुरू की तो एक नई साजिश शुरू हुई कि नारी को ठीक पुरुष जैसी शिक्षा दे दो नारी को पुरुष जैसी शिक्षा देने से भी नारी की आत्मा प्रकट नहीं होती वो नंबर दो का पुरुष बन जाती कार्बन काफी बन जाती अब सारी दुनिया में नारी को शिक्षा देने के लिए पुरुष मजबूरन राजी हुआ है लेकिन उस राजी में एक नई साजिश शुरू हुई कि जो पुरुष की शिक्षा है वही नारी को दे नारी के पास अपना व्यक्तित्व है पुरुष से बहुत भिन्न बहुत अलग आयाम बहुत अलग डायमेंशन है उसके व्यक्तित्व का उसके मनस का बहुत अलग रूप है उसके मनस की दिशा बहुत भिन्न है वो ठीक पुरुष जैसी नहीं है और यही तो कारण है कि पुरुष और उसमें जो भेद है जो भिन्नता है वही उनके बीच आकर्षण का कारण वे बिल्कुल दो उल्टे ध्रुव हैं, और जिस दिन स्त्री को या तो शिक्षा मत दो तब वो गुलाम बन जाती तब वो पंखु हो जाती और अगर मजबूरी में शिक्षा देनी पड़े तो उसे ठीक पुरुषों जैसी शिक्षा दे दो ताकि वो नंबर दो का पुरुष बन जाए कार्बन काफी हो जाए और व्यर्थ हो जाए हिंदुस्तान में नारी दास है पश्चिम में नारी कार्बन काफी है और कार्बन काफी की भी अपनी कोई आत्मा नहीं होगी स्त्री को खत्म करने के लिए एक उपाय यह था कि शिक्षा मत दो दूसरा उपाय यह है कि वही शिक्षा दे दो जो तुम पुरुष को दे रहे हो तब वो पुरुष जैसी क्लर्क बन जाएगी पुरुष जैसी पायलट बन जाएगी पुरुष जैसी फौज का जवान बन जाएगी वो सब बन जाएगी लेकिन एक बात पक्की है कि पुरुष जैसा होने में वो स्त्री नहीं रह जाएगी नारी नहीं रह जाएगी और आज पश्चिम में यह दुर्घटना दिखाई पड़नी शुरू हो गई पूरब में स्त्री स्त्री नहीं है सिर्फ दासी है वो जो स्त्रियां लिखती ना प्रेम पत्र तो नीचे लिखती हैं आपकी दासी और जिसको लिखती हैं वो बड़े प्रसन्न होते हैं पति परमेश्वर वगैरह जो होते हैं और उनको ख्याल भी नहीं आता कि जिसको हमने दासी लिखने को मजबूर कर दिया जो हमारे सामने मुकाबले पर खड़ी नहीं रह गई उससे प्रेम पाने का आनंद कभी भी नहीं मिल सकता प्रेम पाने का आनंद उनके साथ है जो समकक्ष उनके साथ कभी नहीं है जो हमसे नीचे हैं क्योंकि जो हमसे नीचे हैं उनसे प्रेम डिमांड किया जा सकता है मांगा जा सकता है लिया जा सकता है और ध्यान रहे प्रेम मांगकर कभी भी नहीं मिलता प्रेम मिलता है तो बिना मांगे मिलता है प्रेम मांग के कभी नहीं मिलता और प्रेम देने के लिए मजबूर कभी नहीं किया जा सकता लेकिन स्त्री को आज तक यही समझाया गया है कि वो प्रेम दे पति परमेश्वर है उसको प्रेम देना ही चाहिए प्रेम कोई कर्तव्य नहीं है कि करना चाहिए जो प्रेम करना पड़ता है वो तत्काल प्रेम नहीं रह जाता तत्क्षण प्रेम नहीं रह जाता इसलिए जहां गुलामी है वहां प्रेम कभी भी नहीं हो सकता गुलाम कभी प्रेम नहीं करते गुलाम भयभीत होते हैं प्रेम नहीं करते पत्नियां भयभीत हैं पतियों से और पत्नियां जब तक भयभीत हैं तब तक उनसे प्रेम नहीं मिल सकता और जब पत्नियों से प्रेम नहीं मिलता तो पुरुष खोजता है प्रेम को कहीं और रश्याओं में खोजता है बाजारों में खोजता है और उसे पता नहीं कि जब पत्नी से प्रेम नहीं मिलता तो वेश्या से कैसे प्रेम मिल सकता है हालांकि उसकी बुद्धि वही है वो पत्नी और वेश्या में बुनियादी फर्क नहीं मानता है पत्नी स्थाई वेश्या है जिसको सदा के लिए खरीद लाया बिना प्रेम के जिसे खरीद लाया गया है उसमें और एक रात के लिए स्त्री को खरीदने में बुनियादी फर्क नहीं है फर्क सिर्फ डिग्री का है मात्रा का है एक रात के लिए खरीदा है कि पूरी जिंदगी के लिए खरीदा है जब तक पुरुष बिना प्रेम के एक स्त्री को घर में बांध लाता है तब तक प्रेम की कोई संभावना नहीं और फिर जिंदगी भर कोशिश करो कि हम प्रेम करते हैं वो दिखावा रहेगा बातचीत रहेगी ऊपर से कहेंगे कि हम प्रेम करते हैं प्रेम के पत्र भी लिखे जाएंगे भीतर कहीं भी प्रेम नहीं होगा पूछें पति अपने मनों से कभी अपनी पत्नियों को प्रेम किया है पूछें पत्नियां अपने मन से कभी प्रेम किया है जिनको हम कहते हैं कि हम प्रेम करते हैं कि वो सब बातचीत हो गई है अगर हमने प्रेम किया होता तो घरों की ऐसी स्थिति होती जैसी आज है 24 घंटे कलह की संघर्ष की वैमनस्य की घरों का ये रूप होता ये कुरूप ये यह होती घरों में ये परिवारों की हालत होती कि आज हर आदमी परिवार से भाग जाने को आतुर होता है मैं कुछ दिन तक यूनिवर्सिटी में था यूनिवर्सिटी की कक्षाएं तो साढ़े बारह बजे शुरू होती थी लेकिन प्रोफेसर साढ़े दस बजे आके कॉमन रूम में बैठ जाते मैं बहुत हैरान हुआ कि आप इतनी जल्दी क्यों आ जाते उन्होंने कहा किसी तरह घर से बच जाएं बस इसकी कोशिश कर <laughs> <laughs> तीन बजे यूनिवर्सिटी की क्लासेस खत्म है लेकिन प्रोफेसर्स पांच बजे तक बैठे जब तक सर चपरासी दरवाजा बंद नहीं करे क्यों बैठे हैं आप यहां घर व पत्नी रास्ता देख रहे पति और पत्नियों के बीच संबंध प्रेम के अतिरिक्त और कुछ भी होगा प्रेम का नहीं प्रेम की बातचीत निपट बातचीत है और बातचीत से भरने की कोशिश चलती है लेकिन बातचीत से जिंदगी नहीं भरती और तब एक बेचैनी शुरू होती है और वो बेचैनी सारे जीवन को रुग्न कर देती है प्रेम के बिना कोई भी आदमी अधूरा रह जाता है स्त्रियां भी और पुरुष भी और सारी मनुष्य जाति अधूरी है उसके भीतर कुछ कमी है जो पूरी नहीं हो पाती जीवन भर दौड़ के भी प्रेम नहीं मिल पाता प्रेम नहीं मिल सकता है इस भांति प्रेम मिलता है समकक्ष से और जब तक स्त्री पुरुष के समकक्ष नहीं होती तब तक स्त्री से प्रेम नहीं मिल सकता है और अच्छा, हो है दौर दौर है। और अच्छा होगा कि स्त्रियां ये कहते हैं कि जब तक हम दासी हैं तब तक हमसे प्रेम लिया जा सकता है लेकिन हम दे नहीं सकते और यह उचित होगा लेकिन पति परमात्मा बहुत प्रसन्न होते हैं ये जानके कि पत्नी उनकी दासी और उन्हें कभी ख्याल नहीं कि जिसको आपने दासी बना लिया है उससे मनुष्यता खो गई है वो मनुष्य नहीं रहा पूरब की हालत है दासियों की पश्चिम की हालत पश्चिम की हालत और भी बदतर हो गई है पश्चिम की स्त्री और भी खिलवाड़ का साधन हो गई जब दिलाए स्त्री को बदला जा सकता है कोई अमेरिका में 40 प्रतिशत तलाक है और यह तलाक 40 प्रतिशत असलियत को जाहिर नहीं करते कुछ लोग हिम्मतवर नहीं है इसलिए तलाक नहीं दे पाते लेकिन तलाक का चिंतन दिन रात चलता है 100 वर्षों के भीतर अमेरिका में शायद 100 प्रतिशत तलाक हो जाएंगे शादी की और शायद पहले से ही तलाक का इंतजाम रखना पड़ेगा एक स्त्री ने मैंने सुना है कि 28 पति बदले और जब उसने अट्ठाईसवा पति बदला तो सात या आठ दिन बाद पता चला कि सज्जन एक बार पहले भी पति रह चुके हैं इतने जल्दी जल्दी बदला की कुछ ख्याल में नहीं रहा होगा एक जिंदगी में 28 पति बदलने पर कहां स्मरण रह जाएगा कि एक आदमी पहले भी एक बार पति रह चुका है ये तो सारा का सारा जीवन खिलवाड़ हो गया इस जीवन में न कोई गरिमा रही न कोई स्थायित्व रहा इस जीवन में न कोई सौरभ रहा इस जीवन में न कोई प्रेम रहा इस जीवन में सिर्फ कामुकता रह गई और कामुकता के उपाय रह गए पूर्व में स्त्री दासी होकर गुलाम हो गई है उसने अर्थ खो दिया पश्चिम में वो हाथों पर खिलवाड़ हो गई है और अर्थ खो रही क्या ऐसा ही चलता रहेगा या कोई क्रांति होगी और स्त्री की आत्मा प्रकट होगी स्त्री की आत्मा प्रगट होने के लिए दो बातें ध्यान में रखनी जरूरी हैं पहली बात स्त्री को दासी नहीं रहना है। और दूसरी बात स्त्री को पुरुष का खिलवाड़ भी नहीं बनना है। अगर इन दो बातों से बचा जा सके तो नारी का व्यक्तित्व पैदा हो सकता है और इन दोनों बातों से बचा जा सकता है आज मौका आ गया है बचने का बचने की सुविधा भी है स्त्री शिक्षित हो रही है लेकिन शिक्षित होने के साथ स्त्री को सारी दुनिया में एक आंदोलन चलाना चाहिए कि हम पुरुष जैसी शिक्षा लेने को राजी नहीं ये शायद आपको ख्याल ना हो कि हम जिस तरह की शिक्षा लेते हैं हमारा व्यक्तित्व तो धीरे धीरे उसी तरह का बन जाता है शायद आपको यह भी ख्याल ना हो कि हम जिस तरह के आदमी बनते हैं उसमें नब्बे प्रतिशत शिक्षा के कारण बनते हैं कोई 20 साल पहले बंगाल के जंगल में दो बच्चे पकड़े गए थे जो भेड़ियों ने पाल लिए उन बच्चों की उम्र 10-12 वर्ष थी जब वो बच्चे लाए गए तो वो 12 वर्ष के बच्चे आदमी के बच्चे नहीं कहे जा सकते थे क्योंकि न तो वो दो पैर से खड़े हो सकते थे न बोल सकते थे वो भेड़ियों जैसे चार हाथ पैर से भागते थे और भेड़ियों जैसा हमला भी करते थे और कच्चा मानस खा जाते थे फिर अभी उत्तर प्रदेश में तीन वर्ष पहले एक लड़के को पकड़ा गया जिसकी चौदह वर्ष उम्र थी वो भी भेड़ियों ने पाल लिया था चौदह साल का लड़का भी दो पे, दोनों पैरों से खड़ा नहीं हो सकता था छह महीने मसाज कर कर करके बाश्किल उन सज्जन को दोनों पैरों पर पे खड़ा किया जाता और साल भर मेहनत करने पर एक शब्द बोलना सिखाया जा सकता तो उनका नाम रखा, रख लिया था राम तो एक साल मेहनत करने पर वो राम बोल देते थे ये उनकी कुल बासत चौदह साल भेड़ियों के पास रहने पर आदमी भेड़िया हो जाता है तो हम जो आदमी हैं वो आदमी के पास रहने की वजह है हम जो सीखते हैं हम जो जिंदगी से सीखते हैं वही हमें बनाता है अगर स्त्रियों को पुरुष जैसी शिक्षा दी गई तो स्त्रियों में पुरुष जैसे वाव प्रकट होने बिल्कुल स्वाभाविक है पश्चिम में यह होना शुरू हुआ पश्चिम की स्त्री का जो लालित्य है उसका जो सौंदर्य है उसका जो अपना होना है वो छीन होता चला जा रहा है पश्चिम की स्त्री का जो व्यक्तित्व है वो धीरे धीरे पुरुष के जैसा बनता चला जा रहा है अगर स्त्रियों को कवायत करवाई जाए घोड़ों पर बिठाया जाए गणित सिखाया जाए फिजिक्स दिखाई जाए तो धीरे धीरे उनके भीतर कुछ सुकुमार तत्व है जो मर जाता है जो मर ही जाएगा मैं एक आश्रम में गया था उस आश्रम में वो लड़कियों को ठीक लड़कों जैसा ही रखते हैं बड़ी मेहनत करते हैं उनको वैसे ही कपड़े पहनाते हैं कवायद करवाते हैं पानी में तैराते हैं घोड़ों पर बिठाते मैं एक बात देख के दंग रह गया कि उन लड़कियों के व्यक्तित्व में ठीक लड़कों जैसी पेशियां मांसपेशियां ठीक लड़कों जैसी मसल्स और एक बड़ा आश्चर्य की करीब करीब 30 प्रतिशत लड़कियों के ओंठों पर बालों का आना मुश्क आना अगर ठीक लड़कों जैसी कवायद करवाई जाए तो ठीक लड़कों जैसी ग्रंथियां शरीर की काम करना शुरू कर देती हैं और लड़कियों का जो व्यक्तित्व है वो विलीन हो जाता है उसकी जगह लड़कों का व्यक्तित्व आ जाता है लेकिन पुरुष इससे भी बहुत खुश होता है आपने सुना होगा ना हम गीत गाते हैं खूब लड़ी मर्दानी झांसी वाली रानी थी अगर कोई स्त्री मर्दों जैसा व्यवहार करे तो हम कहते हैं बड़ी शान की बात और कोई पुरुष अगर स्त्रियों जैसा व्यवहार करे तो कोई नहीं कहता कि बड़ी शान की बात <laughs> स्त्री को मर्द बनाने में बड़ी शान मालूम पड़ती है लेकिन अगर कोई आदमी स्त्रियों जैसा व्यवहार करे तो लोग कहेंगे छीख वो आदमी नामर्द उसको कोई नहीं कहेगा कि स्त्रियों जैसा शानदार आदमी कोई नहीं कहेगा लेकिन ये बड़ी अजीब बात है अगर एक स्त्री पुरुषों जैसी हो के शानदार हो जाती है उसकी मूर्ति बनानी पड़ती है और कवियों को गीत लिखने पड़ते हैं तो एक पुरुष अगर स्त्रियों जैसा हो जाए तो किसी कवि को गीत लिखने चाहिए किसी को मूर्ति भी बनानी चाहिए लेकिन इसमें मामला क्या है नहीं इसमें मामला है पुरुष मूल्य है स्त्री मूल्य नहीं है स्त्री अस्वीकार योग्य है पुरुष स्वीकार योग्य है पुरुष श्रेष्ठ है स्त्री निकृष्ट है और इसलिए पुरुष जैसा कोई तो स्त्री व्यवहार करे तो हम खुश होते हैं स्त्रियों को पुरुष अपनी शक्ल में डालने की कोशिश में लगा है क्योंकि स्त्रियां कहती हैं कि हमें तुम्हारे समकक्ष होना है वो कहता हम तुम्हें समकक्ष बना देंगे हम तुम्हें ठीक अपने जैसा बना देंगे पश्चिम के कपड़े आप देखते हैं स्त्रियों पुरुष के कपड़ों में साम्यता आती जा रही है धीरे धीरे स्त्री के कपड़े विलीन हो रहे हैं वो पुरुष के कपड़े होते जा रहे हैं मैंने एक घटना सुनी है कि एक जगह एक टिकट खरीदने के लिए किसी सर्कस का क्यों लगा हुआ था एक आदमी ने सामने खड़े हुए सज्जन को पूछा क्या आप देखते हैं वो नंबर एक पर जो जो लड़का खड़ा हुआ है वो कैसे अजीब से कपड़े पहने हुए उन सामने वाले सज्जन ने कहा मां से वो लड़का नहीं है वो मेरी लड़की है उन्होंने कहा माफ करिए हम नहीं था हमें पता नहीं था कि आप आपकी लड़की है तो आप उसके बाप हैं उन सज्जन ने कहा माफ करिए आप समझे नहीं मैं उसकी मां हूं जैसे कपड़े पुरुष जैसा व्यक्ति उनके पुरुष में जैसे बाल हम स्त्रियों को पुरुषों की कार्बन कापी बना के उनको आत्मा नहीं दे सकते हैं स्त्री का अपना साइक है उसका अपना चित्त है उसका अपना मानस है वो मानस बहुत भिन्न है वो पुरुष से बहुत भिन्न है पुरुष के मानस के मूल सूत्र आर्किटाइट अलग है स्त्री के मानस के मूल सूत्र अलग है स्त्री के सोचने का ढंग अलग है स्त्री के जीने का ढंग भी अलग है स्त्री के चित्त के काम करने की प्रक्रिया भी अलग है स्त्री का सारा व्यक्तित्व अलग है और उस अलग व्यक्तित्व के लिए अलग तरह की शिक्षा अलग तरह का प्रशिक्षण उस स्त्री की आत्मा प्रकट हो सके उसके लिए साफ कुछ अलग तरह का चाहिए हमें पता नहीं होता कि छोटी छोटी चीजें कितना प्रभावित करती हैं आपको शायद ख्याल नहीं होगा अगर आप चुस्त कपड़े पहने हुए और अगर आप सीढ़ियां चढ़ रहे हैं तो आप दो दो सीढ़ियां एक साथ चढ़ जाएंगे आपको तो पता भी नहीं चलेगा कि दो दो सीढ़ियां सिर्फ चुस्त कपड़े पहने की वजह से चढ़ रहे हैं आप अगर ढीले कपड़े पहने हुए हैं तो आप दो दो सीढ़ियां कभी एक साथ नहीं चढ़ेंगे आप आहिस्ता से चलिए। वो कपड़े आपको चुस्ती भी ला सकते हैं शिथिलता भी ला सकते हैं कैसे कपड़े आप पहनते हैं पीछे पूरा व्यक्तित्व उससे निर्मित होता है आप कैसे चलते हैं कैसे उठते हैं क्या पढ़ते हैं क्या, पढ़ते हैं, क्या सोचते हैं सब कुछ निर्मित होता है एक बहुत बड़ा गंतव्य था रतलुतु वो बार उसने सबसे पहले एवरेज का सिद्धांत खोज लिया उसी ने सबसे पहले पता लगाया था औसत के सिद्धांत का वो अपनी पत्नी को लेकर पिकनिक पर गया हुआ था। बीच में एक छोटा नाला पड़ता था हैरा के पांच छह बच्चे थे पत्नी थी वो नाले पे से गुजरने लगे तो पत्नी ने कहा कि जरा देख लो एक एक बच्चे को संभाल के निकाल दो हैरा ने कहा रुक जा बच्चों को संभालने की जरूरत नहीं मैं बच्चों की औसत ऊंचाई और नाले की औसत गहराई ना लेता हूं हैरा ने बच्चों को नाप लिया गहराई ना थी कोई बच्चा बड़ा था कोई छोटा था कहीं नाला गहरा था कहीं उथला था औसत बच्चों की ऊंचाई औसत गहराई से ज्यादा थी गणित में मामला हल हो गया हेरक लुतने का बिल्कुल बेफिक्र रहो कोई बच्चा कभी नहीं डूब सकता औसत बच्चे औसत गहराई से ऊंचे हैं गणितज्ञ और शास्त्री इसी तरह सोचते हैं सारा मुल्क डूब जाए वो अपना औसत लगाते रहते औसत औसत सब ठीक है हैरतलुतू आगे चल पड़ा बच्चे बीच में चले पत्नी पीछे चली पत्नी को गणित पे भरोसा नहीं हो रहा था स्त्रियों को गणित पे कभी भी भरोसा नहीं होता <laughs> वो भी नहीं सकता उनका चित्त गणित की तरह काम नहीं करता वो डरी हुई थी अपने बच्चों को संभाले थी आखिर एक बच्चा डूब खाने लगा वो चिल्लाई हैरतलूतू को कि बच्चा डूब रहा है लेकिन हैरातलू को बच्चा डूबना नहीं दिखाई पड़ा हैरा भागा नदी के किनारे जहां रेत पर उसने हिसाब किया उसने कहा ये कैसे हो सकता है हिसाब में क्या कोई गलती रह गई हैराक्लू भागा उस किनारे पर पत्नी ने किसी तरह बच्चे को बचाया और कहा कि तुम पागल हो हिसाब पीछे देखने लेते बच्चे को पहले बचाना जरूरी था लेकिन पुरुष को गणित ज्यादा अर्थपूर्ण है हृदय उतना अर्थपूर्ण नहीं ये जो दुनिया बनाई है पुरुष ने बनाई है इसलिए दुनिया में हृदय बहुत कम है गणित बहुत ज्यादा है इसमें गणित ही गणित है इसलिए पुरुष ने जो दुनिया बनाई है उसमें मिलिट्री में आदमियों के नाम नहीं होते उसमें अंक होते हैं नंबर्स होते हैं ग्यारह नंबर अब कोई आदमी ग्यारह नंबर होता है <laughs> आदमी मर गया वो आदमी किसी का बाप था वो आदमी किसी का पति था वाद वाद वाद में वो आज किसी का बेटा था वो आज किसी का भाई था वो आज किसी का दोस्त था मिलिट्री में खबर देते हैं वो 11 नंबर गिर गया 11 नंबर ना किसी का बाप होता 11 नंबर ना किसी का बेटा होता 11 नंबर ना किसी का पति होता 11 नंबर सिर्फ नंबर है नंबरों के कहीं पति और पत्नियां हुए वो 11 नंबर गिर गया अखबार में खबर आती है नंबर गिर गया मिलिट्री के कुछ भी नहीं छूता कहीं नंबर के गिरने से कहीं कुछ बनता भी रहता ये पुरुष की दुनिया है जिसने गणित से सारा हिसाब लगा रखा है इस दुनिया में स्त्री का कोई हाथ नहीं अन्यथा ये दुनिया बहुत दूसरी तरह की होती है यहाँ गणित कम महत्वपूर्ण होता है हृदय ज्यादा महत्वपूर्ण होता है यहां गणित का हिसाब कम होता है प्रेम का हिसाब ज्यादा होता है लेकिन वो नहीं हो सकता है क्योंकि स्त्री के पास कोई आत्मा नहीं है इसलिए स्त्री इस का कोई कंट्रीब्यूशन भी नहीं है इस संस्कृति के लिए सभ्यता के लिए और ये आदमी की बनाई हुई गणित की संस्कृति मरने के करीब पहुंच गई है अगर इस संस्कृति को बचाना है तो स्त्री को व्यक्तित्व देना जरूरी है और स्त्री को व्यक्तित्व देने का अर्थ उसे पुरुष जैसा नहीं स्त्री के ही अनुकूल क्या उचित हो सकता है उसकी शिक्षा उसका प्रशिक्षण उसके व्यक्तित्व का सारा से सारा उसका ही ढंग ताकि एक नारी उपलब्ध हो सके और वो नारी अगर उपलब्ध हो सकती है तो हम मनुष्य जाति के जीवन में बहुत आनंद जोड़ सकते हैं क्योंकि वो नारी न मालूम कितने अर्थों में जीवन का केंद्र जोड़ ने लिखी है एक किताब और उस किताब में उसने लिखा है कि जब मैं पैदा हुआ तो पश्चिम में होम्स थे घर थे और अब जब मैं मरने के करीब हूं तो पश्चिम में सिर्फ हाउसेस रह गए होम बिल्कुल नहीं सिर्फ मकान रह गए घर कोई भी नहीं किसी ने जोड़ को पूछा कि तुम्हारा मतलब क्या है होम और हाउस में फर्क क्या करते हो जोड़ ने कहा कि जिस हाउस में एक नारी होती उसको मैं होम कहता हूं और जिस हाउस में नारी नहीं होती वो होटल हो जाता मकान हो जाता और पश्चिम में नारी खो गई पूरम में है ही नहीं ये मत सोच रहे हैं कि यहां है यहां है ही नहीं दासियों से घर नहीं बनते लेकिन क्या किया जाता दो तीन संक्षिप्त बातें और मैं अपनी बात पूरी करूंगा पहली बात नारी को पुरुष से पृथक व्यक्तित्व उपलब्ध करना है न उसे पुरुष का गुलाम रहना है और न पुरुष का अनुकरण करना है नारी को अपने व्यक्तित्व की खोज करनी है और उसे स्पष्ट ये घोषणा कर देनी है कि हम स्त्री हैं और स्त्री ही रहेंगे और स्त्री होना चाहते हैं क्योंकि ध्यान रहे हम जो होने को पैदा हुए जब वही हो जाते हैं तभी हम आनंदित होते हैं हम अन्यथा कुछ भी हो जाएं हम कभी आनंदित नहीं होते गुलाब का फूल खिल जाए और गुलाब बन जाए तो आनंदित होता है घास का फूल खिल जाए और फूल बन जाए तो आनंदित होता है घास का फूल गुलाब बनने की कोशिश करने लगे फिर मुश्किल शुरू हो फिर कभी आनंद नहीं होगा नारी को नारी ही होना है और नारी को अपने व्यक्तित्व का सम्मान सीखना चाहिए उसे अपने व्यक्तित्व का सत्कार सीखना चाहिए और उसके व्यक्तित्व को चोट करने वाले जितने गिरोह हैं चाहे वो साधुओं के चाहे संतों के उन सारे गिरोहों के खिलाफ नारी को बुनियादी रूप से खड़ा हो जाना चाहिए नारी जब तक खड़ी नहीं हो जाती तब तक तब तक उन गिरोहों की साजिश जारी रहेगी और दूसरी बात अब नारी शिक्षित हो रही है उसे अपनी प्रथक अपने योग शिक्षा की मांग करनी चाहिए ठीक पुरुष जैसी शिक्षा की नहीं इसका यह मतलब नहीं है कि पुरुष और स्त्रियां अलग अलग पढ़ें पढ़ें एक ही जगह रहें एक ही साथ एक ही हॉस्टल में लड़के और लड़कियां रहने चाहिए क्योंकि लड़कियां और लड़कों के बीच कोई दुश्मनी और दीवार खड़ी करने की जरूरत नहीं है वे साथ रहें लेकिन पुरुष पुरुष बने स्त्री स्त्री बने और एक ही संस्था में एक ही जगह उनके अपने व्यक्तित्व को पाने की व्यवस्था का आयोजन होना चाहिए और ध्यान रखना जरूरी है कि पुरुष ने जो सभ्यता विकसित की है वो एकदम तर्क की गणित की यंत्र की व्यवस्था है उसमें हार्दिक कुछ भी नहीं उसमें हार्दिक है ही नहीं उस हार्दिक दान को लाने के लिए स्त्री को बहुत मेहनत करनी कि वो हृदय भी दे सके इस संस्कृति को नहीं तो पुरुष एटम बनाएगा हाइड्रोजन बम बनाएगा और सुपर बम बनाएगा और पुरुष बनाता चला जा रहा है और उसकी समझ के बाहर हो गया कि अब क्या करें और वो इनको बनाता चला जाएगा और ये भी हो सकता है कि वो सारी मनुष्य जाति को खत्म कर ले अगर स्त्री ने हृदय नहीं दिया संस्कृति को तो यह संस्कृति बहुत दिन चलने वाली नहीं है पुरुष उसे आखिरी चरम सीमा पर ले आया जहां वो खत्म होने के करीब आयस्टिन को किसी ने पूछा था मरने के कोई आठ दिन पहले क्या आप बता सकते हैं कि तीसरे महायुद्ध में क्या होगा आयस्टिन ने कहा तीसरे की बात ही मत करो बताना बहुत मुश्किल है आदमी का कोई भरोसा नहीं लेकिन चौथे के बाबत में कुछ बता सकता हूं वो लोग बड़े हैरान हुए उन्होंने कहा जब तीसरे के बाबत नहीं बता सकते चौथे के बाबत क्या बता सकते हैं आए इस ने का एक बात पक्की है चौथा महायुद्ध कभी नहीं होगा <laughs> क्योंकि तीसरे के बाद आदमी के बचने की कोई उम्मीद नहीं आदमी अंतिम जगह आ गया है पुरुष की सभ्यता सगाकर आ गई स्त्री का मुक्त होना जरूरी है स्त्री के जीवन में क्रांति होनी जरूरी है ताकि स्त्री स्वयं को भी बचा सके और मनुष्य की पूरी सभ्यता को भी बचा सके ये स्त्री के ऊपर इतना बड़ा दायित्व है जो स्त्री के ऊपर कभी भी नहीं था अगर स्त्री अपने पूरी हार्दिकता अपने पूरे प्रेम अपने पूरे संगीत अपने पूरे काव्य अपने व्यक्तित्व के पूरे फूलों को लेकर जगत पर छा जाए तो युद्ध आज बंद हो सकते हैं लेकिन पुरुष जब तक हावी है दुनिया पर तब तक युद्ध बंद नहीं हो सकते वो पुरुष के भीतर युद्ध छिपा हुआ है लेकिन स्त्रियां भी अजीब हैं पुरुष युद्ध करते हैं वो टीके लगा के उनको युद्धों में भेजती हैं शायद स्त्रियों को पता ही नहीं कि वो क्या कर रही है वो पुरुष के हाथ में सब तरह खिलौने हैं पाकिस्तान की मां अपने बेटे को तिलक करती है कि जाओ और हिंदुस्तान के बेटे की हत्या करो और हिंदुस्तान की मां अपने बेटे को तिलक करती है और कहती है कि जाओ पाकिस्तान के बेटे की हत्या करो और दोनों को ख्याल नहीं आता कि दोनों बेटे किसी मां के बेटे होंगे अगर दुनिया ये की स्त्रियां यह तय कर लें कि कल से युद्ध नहीं होने देना है तो कैसे युद्ध हो सकता है युद्ध असंभव है लेकिन स्त्रियों को पता ही नहीं और स्त्रियों को यह भी पता नहीं कि पुरुष के दिमाग से युद्ध का मिटना बहुत मुश्किल है पुरुष के दिमाग में एक तनाव है और उस तनाव के बहुत गहरे कारण हैं उसके कारण बायोलॉजिकल है उसके कारण जैविक है उसके कारण बहुत गहरे हैं उनका पता लगना मुश्किल है थोड़ा सा एक कारण आपको जरूर कहना चाहूंगा ताकि बुनियादी बात ख्याल में आ जाए मां के पेट में जैसे ही बच्चा निर्मित होता है तो 24 सेल मां से मिलते हैं और 24 सेल पिता से मिलते हैं पिता के सेल्स में दो तरह के सेल होते हैं एक में चौबीस सेल होते हैं और एक में तेईस सेल होते हैं अगर 23 सेल वाला अणु मां के 24 सेल वाले अणु से मिलता है तो पुरुष का जन्म होता है पुरुष के हिस्से में सैतालीस सेल होते और स्त्री के हिस्से में 48 सेल होते स्त्री का जो व्यक्तित्व है वो सिमिट्रिकल है पहली ही अनुवाद पहली ही बुनियाद से उसके दोनों तत्व बराबर हैं 24-24। बायोलॉजी कहती है स्त्री में जो सुघरता जो सौंदर्य जो अनुपात जो प्रोपोर्शन है वो उन 24, 24 के समान अनुपात होने के कारण है और पुरुष में एक इनर टेंशन है उसमें एक तरफ 24 अणु है दूसरी तरफ 23 अणु है उसका तराजू थोड़ा नीचा ऊपर है उसके भीतर एक बेचैनी है वो बेचैनी जिंदगी भर उसको बेचैन रखती है और तनाव से भरा रखती है वो कुछ न कुछ उपद्रव करने में जारी लगा रहता है वो कुछ न कुछ करता ही रहेगा पुरुष के भीतर बायोलॉजिकल टेंशन है और उस टेंशन की वजह से पुरुष युद्ध से कभी मुक्त नहीं हो सकता वो किसी न किसी तरह के युद्ध जारी रखेगा अगर हाथ पैर से लड़ने का मौका नहीं मिलेगा तो विवाद से लड़ेगा लेकिन कुछ जारी रहेगा अगर पुरुष के हाथ में ही सभ्यता है पूरी की पूरी तो दुनिया से युद्ध बंद नहीं हो सकते हिंसा बंद नहीं हो सकती पुरुषों में भी कुछ लोगों ने हिंसा के बंद करने की बात की जैसे बुद्ध ने जैसे महावीर ने जैसे गांधी ने तो शायद आपको पता नहीं होगा कि जर्मनी के एक, एक विचारक फ्रेडरिक निशे ने क्या कहा है निश्चय ने कहा है कि बुद्ध और जीसस इस प्रेरण मालूम होते हैं ये पुरुष नहीं मालूम होते और वो बात ठीक कह रहा है क्योंकि वो ये कह रहा है कि पुरुष में तो लड़ना बुनियादी है उसकी बात थोड़ी दूर तक ठीक है वो ठीक कह रहा है और हो सकता है कि बुद्ध और जीसस में व्यक्तित्व में इतना समान पाठ है कि उनका व्यक्तित्व तो करीब करीब स्त्रियों के व्यक्तित्व के करीब आ गया हो गांधी को तो किसी ने लिखा है कि वो मेरी मां है आगे। आगे। लिख सकते हैं गांधी माई मदर किसी ने किताब लिखी है लिख सकते हैं गांधी में भी वो व्यक्तित्व स्त्री के करीब आ गया है ये बड़ी अद्भुत बात है कि आज तक दुनिया में जितने महापुरुष पैदा हुए उन महापुरुषों का व्यक्तित्व धीरे धीरे स्त्री के करीब आ जाता है क्योंकि जैसे ही वो हार्दिक होते हैं वो स्त्री के करीब आने लगते हैं ये भी जान के आपको हैरानी होगी कि महावीर या बुद्ध या राम और कृष्ण को आपने दाढ़ी मूछ नहीं देखी होगी आपने कभी ख्याल किया कि मामला क्या है अभी आपने सोची ये बात उसके पीछे कारण है मूर्तिकार ने बहुत सोच के ये बात निर्मित की है उनका सारा व्यक्तित्व स्त्री के इतने करीब आ गया होगा कि दाढ़ी मूछ बनानी उचित नहीं मालूम पड़ी हो उसे अलग कर देना उचित मालूम पड़ा होगा व्यक्तित्व तो इतना समानुपात हो गया ये थोड़ी सी बातें मैंने कही एक क्रांति की जरूरत है सारे जगत में और सबसे बड़ी क्रांति की वो क्रांति ना आर्थिक है वो ना क्रांति राजनीतिक है वो क्रांति है सेक्सुअल रेवल्यूशन वो है ये जो मनुष्य के काम संबंध है और ये जो मनुष्य के काम केंद्र हैं स्त्री और पुरुष इनके बीच इनके संबंधों अंतर संबंधों में क्रांति स्त्री को पुरुष के बराबर लेकिन पुरुष जैसा नहीं पुरुष के समान लेकिन पुरुष के जैसा नहीं पुरुष के बराबर लेकिन पुरुष होने जैसा नहीं ऐसा व्यक्तित्व उपलब्ध होना चाहिए ऐसी शिक्षा जो उसके स्तरण को उसके स्त्रीत्व को विकसित करे उसे नारी बनाए और नारी की अपनी एक आत्मा संबंधों से अलग उसकी अपनी एक हैसियत और ये हैसियत उसे तभी मिलेगी जब वो धर्मों के पुराने जाल को तोड़े और पश्चिम के भोग के नए जाल को तोड़े और एक नई दिशा में श्रम करें और उस दिशा में वो न दासी बनने को तैयार हो न पुरुष के अनुचर बनने को तैयार हो अगर इन दो कुए और खाई से स्त्री बच सकती है तो नारी के जगत में एक क्रांति सुनिश्चित हो सकती है और ये क्रांति हो तो मनुष्य का बड़ा सौभाग्य होगा इसके द्वारा पूरी सभ्यता भी बच सकती है पूरी सभ्यता हार्दिक हो सकती है ये थोड़ी सी बातें मैंने कही जरूरी नहीं कि मेरी बातें सब ठीक हों गलत हो सकती हैं इसलिए सोचना मेरी बातों पर हो सकता है कोई बात सोचने से ठीक मालूम पड़े और अगर ठीक मालूम पड़े तो यह दायित्व हो जाएगा तो उस ठीक के अनुसार थोड़े प्रयोग करना नारी को अपने जीवन में न तो भोग बनाना ना नारी को अपने जीवन में दासी बनाना अगर पुरुष हैं आप और अगर आप नारी हैं तो दासी बनने को मत होना और उनका अनुकरण मत करना एक आग चाहिए जो बदल दे जिंदगी के पुराने सारे ढांचे को तो हमें एक नए मनुष्य को पायदा कर सकते मेरी बातों को इतने प्रेम से सुना उससे बहुत अंगुलित हूं अंत में सत्य भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ मेरे प्रणाम कर